देवी भागवत दूसरा स्कंद है इस प्रकार राजा संतनों के पूछने पर कमल के समान नेत्र वाली उस युति स्त्री ने हंसकर महाराज से कहा राजन आप जान ले मैं दास राज की पुत्री हूँ पिता के आज्ञानुसार यहाँ बैठी हूँ महाराज मैं इस जल में नाव चलाती हूँ मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है मेरे पिताजी अभी घर गए हैं राजन आपके सामने मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ क्यों कहकर वह सुंदरी कन्या चुप हो गई राजा संतुल ने उस कन्या से कहा मैं कुरु के वंश का एक प्रसिद्ध राजा हूँ मृगनिनी मेरे घर दूसरी कोई स्त्री नहीं है तुम मेरी धर्म पत्नी के स्थान को सुशोभित करो मैं सदा तुम्हारे अनुकूल रहूँगा मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई तब से मैंने दूसरी किसी को पत्नी नहीं बनाया बिना स्त्री के ही जीवन व्यतीत करता रहा हूँ राजा संतनु की वाणी निश्चय ही अमृत के समान अत्यंत मधुर थी सुंदर गंध वाली एवं सात्विक भाव से संपन्न उस दास कन्या सत्यवती ने उसे सुनकर धैर्य रखा वह महाराज संतनु से कहने लगी राजन आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है मैं उसको उसी रूप में सत्य मानती हूँ आपकी जैसी इच्छा है वैसा ही होना चाहिए किंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे अतः आप उन्हीं से मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए मैं कोई वेश्या नहीं दासराज की पुत्री हूं। मैं निरंतर पिता के आज्ञा के अनुसार चलती हूं। मेरे पिताजी महान पुरुष हैं यदि वे मुझे आपको सौंप दें तो आप मेरा पानी ग्रहण कर लीजिए तब से मैं आपके अधीन रहूँगी परंतु कुल में जो व्यवहार है उनकी रक्षा करनी ही पड़ती है सूर्य जी कहते हैं महाराज संतनु सत्यवती की बात सुनकर उसकी याचना करने के लिए दास राज के घर पहुंच गए उन्हें आते देखकर कर दास राज को बड़ा आश्चर्य हुआ वह राजा संतनु को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगा दासराज ने कहा राजन मैं आपका सेवक हूं आप यहां पधारे इससे मैं सिदार्थ हो गया महाराज आज्ञा दीजिए इसलिए मेरे घर आपका पदार्पण हुआ है राजा संतनु बोले अनग यदि संभव हो तो तुम अपनी कन्या मुझे दे दो मैं इसे धर्मपत्नी बनाऊंगा तुमसे बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ दासराज ने कहा राजन यदि मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना करते हैं तो मैं अवश्य दे दूँगा क्योंकि देने योग्य वस्तु कभी भी अधेय नहीं हो सकती किंतु महाराज एक यह शर्त है कि इस कन्या का पुत्र ही आपके बाद राजा का अधिकारी होगा किसी भी स्थिति में आपके दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी सूर्य कहते हैं दासरथ दासराज की बात सुनकर राजा संतनों अत्यंत चिंतित हो गए क्योंकि वे विष्णु जी को राजा बना चुके थे अतः कुछ भी उत्तर न देकर वे घर लौट गए मन पर चिंता की घटा घिरी रही घर पहुँचने पर वे उन कुछ खाते थे और न उन्हें नींद ही आती थी महाराज संतरों की चिंता से उद्विग्न देखकर पुत्र देवर विष्णु जी उनके पास गए और उनसे अशांति का कारण पूछा नरेंद्र आप राजाओं के सिरमौर हैं कौन शत्रु आपका सामना करना चाहता है मैं अभी उसे अधीन कर लेता हूं। सत्य के लिए आप क्यों चिंतित हैं राजन जो पुत्र पिता के दुख को नहीं जानता है और न उसे दूर करने का यत्न ही करता है उसके जन्म लेने से क्या लाभ है रघुकुल को आनंदित करने वाले भगवान राम पुत्र रूप से दशरथ के घर पधारे थे पिता की आज्ञा से राज्य का परित्याग करके वे वन में चले गए सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर वास किया राजन राजा हरिश्चंद्र का लड़का जो रोहित नाम से विख्यात था पिता के इच्छानुसार बिक गया ब्राह्मण के घर उसने सेवा स्वीकार कर महाराज यह शरीर आपका है मैं कौन सा कार्य करूं? क्या मैं अकुशल हूं? निश्चय बताइए मेरे जीवित रहते हुए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो काम असाध्य है उसे भी करने को मैं तैयार हूं। राजन व्यक्त कीजिए आपको कौन सी चिंता सता रही है मैं अभी धनुष लेकर उसे दमन कर देता हूं। यदि उस कार्य में, में मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा अथवा यदि मैं सफल प्रयास हुआ तो आपकी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी दोनों तरह से ही मुझे लाभ है उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होते हुए भी पिता के मनोरथ को पूर्ण करने में उद्यत नहीं होता जो पिता की चिंता को दूर नहीं कर सकता उस पुत्र के जन्म से क्या प्रयोजन है धिकम सुतः पितृता क्षमोपी सन्न प्रतिपादय यह जातेन किमतेन सुतेन कामम पिता नचिंता हि समा